एक बात ध्यान देने की है कि आपने जो कुछ सीखा पढ़ा है उसको अच्छे प्रकार से सुसज्जित करके और मौखिक रूप से उसको आप सुनाने का प्रयास क्या ऐसी योजना बनाई तेरह तारीख होगी आप चौदह और पंद्रह दो दिन भी में रहे तो इसके लिए आप विशेष सज्जा करें वैसे तो लिखित रूप भी परीक्षा लेना और मौखिक मौखिक रूप में भी लेना बहुत उपयोगी है परंतु कार्य कुछ अधिक न हो जाए इस दृष्टि से कम से कम मौखिक रूप से आप अपने पढ़े हुए पाठों को तैयार करके और अच्छे प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति सुनाने का प्रयास करें इसमें अनेक लाभ हैं एक तो कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ जानता है उसको बोलना सीख बताना सीख कहना सीख और ऐसे कार्यक्रम में उसका अभ्यास होता है प्रारंभ में भय लगता है डर लगता है कालांतर में वही व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने लग जाता है ब्रह्मचारी जो कुछ अच्छा बोल लेते हैं कहना चाहिए उसको शिकाया जाता है क्या बोलना चाहिए कैसे बोलना चाहिए क्या बातें उसमें नहीं होनी चाहिए तो आपको बोलना आएगा और यह बोलने का ऐसा बड़ा विज्ञान है यदि कोई व्यक्ति चरित्रमान अच्छा बोलने वाला हो तो लाखों लोगों को प्रभाव डाल है तो ये गुण व्यक्ति में आता है दूसरी बात कि मौखिक परीक्षा के रूप में आपको कुछ सुनाएंगे हमको सिखाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको और जो प्रबंधक हैं अपने यहां के उनको और साधकों को भी ये पता चलेगा कि आपने क्या कुछ सीखा है क्या पढ़ा है किसकी व्यक्ति की कैसी प्रतिभा बुद्धि है उसने क्या पकड़ा क्या नई खोज उसने पकड़ी क्या याद है उसको ये अनेक प्रकार से हमको विदित होगा तो उसे पता चलेगा कि हमने कुछ परिश्रम किया और सफलता की आप जब सुनाने की बात सोचेंगे तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी यदि सुनाने की बात को छोड़ दिया जाए तो आप तैयारी नहीं करेंगे तो ये बात उन्होंने सुनाई अब प्रकरण आपके सामने ब्रह्म विद्या के विषय में उपस्थित है उसको गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता दूसरे प्रकरणों में भी आयुर्वेद में निरुक्त में मनुष्यवृत्ति में सत्याग्रकाश में इनमें जहां भी ये गुरु की चर्चा आई है वहां पर विशेष ध्यान दिया गया है कि गुरु कैसा होना चाहिए आयुर्वेद में एक प्रश्न आया है कि उसमें गुरु और शिष्य की लंबी परीक्षा लेकर के उसके पश्चात गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना चाहिए तो आज की जो परंपरा है उसमें दोनों और दोष आ गए वो दोष कैसे आए एक और को बिना ही परीक्षा किए जिस किसी को रूल बना रहा उसमें योग्यता होना लोगों ने सुना है कि बिना गुरु की गति नहीं है ऐसा सुना इस आधार पर वो लोग किसी न किसी को गुरु बना लेते हैं कई बार मेरे साथ भी ऐसी घटना होती है वो कहते हैं कि हम आपको गुरु बनाने जाए मैं सोचता हूं क्या करूं तो उनकी परीक्षा करने के लिए मैं कहता हूं आपकी परीक्षा करूंगा गुरु की बात बनाने की वो उसी समझ ले जाते ऐसी परंपरा देखते हैं है। तो आपने देखा होगा कि कई बार संन्यास आश्रम को प्रवेश करते हैं तो है नी तो जो कोई कहता है मुझे संन्यास आश्रम की दीक्षा दे दो और किसी को गुरु बनाना जाता है वो चक्ष गुरु बनने के लिए लालाय होता है और उसके दिमाग में यही बात पढ़ाना है, कुछ दान रखना मिलेगी मुझे शिष्य जी होते ऐसा रहता श्री और इसको कहा जाए कि देखो आपकी योग्यता की परीक्षा होगी आप सन्यास ग्रह के योग्य हैं तो दूर भाग रहे हैं जो है पश्चात् परंपरा चलती है प्राचीनकाल मे ये थी और अचीन काल मे बहु लम्बा परीक्षण उचार्य शिष्य की परीक्षा करके उसको विद्या की बात सोचता कुछ लोगों में तो गुरु की जो परंपरा थी वो नाम से तो रह रहती खासकर गुरु परंपरा नहीं है न तो आचार्य गुरु के योग्य है जो बनता है वह शिष्य के योग्य है बनते चले जाते पौराणिक साधुओं में कभी देखा सुना आपने, हो आपने कई माताएं कई जब बहुत कि उसमें एक अपने बच्चे कोई छोटे से पांच बरस का बच्चा है या दस वर्ष का बच्चा है उसको साधु के समर्पित कर देती है और वो उसको शिष्य बना देता है वह सारे जीवन पर उससे कपड़े धलवाता है उस पर झाड़ू लगवाता है और उससे सेवा करवाता है और गुरु शिष्य का संबंध है दूसरे पक्ष में धानी क्या गुरु जैसे अपनी आयि उसमें कोई किसी को गुरु मानता ही है। है नहीं एक हाथ को छोड़ो कोई किसी को गुरु मानने के लिए तैयार वो कहता है गुरुडम बहुत खराब चीज है गुरुडुम बहुत खराब चीज है गुरुम नहीं करना चाहिए अब तो वो गुरुडम कहते कहते वो गुरु की परंपरा नष्ट करती और गुरु सिर्फ विदय सीखता है वो समझता है कि गुरु जी को आसान कर रहा हूं ऐसा समझ आप आए ना भी आ सकता है देख रहे हैं आपका मतलब क्या क्या आ सकता है ये हमारी संख्या बढ़ गई है अच्छे पैसे दिख रहे हैं स्वामी जी का गुजारा हो गया ना आते तो कौन की बात सुन रहे देखो कितना आसानी किया दिल्ली से सर के आए ऐसे ऐसे सोचता है बहुत आसान करता है कई लोग हमसे कहते स्वामी जी जो है वो दूसरे होते हैं, जो बाउसे होते हैं मुझे जेला बना दो तो क्यों क्या लाभ होगा खेती कुछ खाने पीने कोई चीजें भी करेंगी धन भी मिलेगा संपत्ति भी मिलेगी मिले। जेला बनाने से तो यही नहीं बनेगा यहां तो तपस्या करनी पड़ेगी तो यहां पर भूल या क्योंकि यह हो गई वो गुरु परंपरा जो है नष्ट करे हरे समाज में और गुरु परंपरा नष्ट करने का परिणाम ये है कि कोई भी आचार्य की बात को शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो सभी गुरु योग्य होते हैं मैं इतना कहना चाहता हूं जो योग्य गुरु है उसकी कोई शिष्य मांगने के लिए तैयार नहीं इतना कहना चाहता हूं उनको छोड़कर जो गुरु के योग्य ही नहीं उनकी बात हजा दी योग्य तम गुरु है कटना के लिए और वो पढ़ाता है सब कुछ सिखाता है उसकी शिष्य मांगने के लिए तैयार अपनी बात चलाएंगे ये परंपरा ऐसे खराब होती है और ध्यान देना ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में गुरु और शिष्य का इतना कहाड़ इतना घनिष्ठ संबंध होता है इतना इतनी श्रद्धा होती है यदि आचार्य उसको शिष्य को कहे तो यहां पूर्व मूद जाओ, आपका कल्याण है कूद जाए है जी उसको संकोच नहीं तो इसलिए ध्यान देना आर्यो की परम्परा में ऐसी बात नहीं है जैसे कि लोग कहते हैं कि आर्य समाज में गुरु परंपरा को नहीं माना जाता ऐसी बात नहीं हम नहीं मानते हम लोग ये अलग विषय है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको स्वीकार किया गुरु परम्परा से प्रकाश में इस बात को उपस्थित किया उसका भाव सुनाता जो व्यक्ति ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहता है वह वेद के जानने वाले ब्रह्म ईश्वर को जानने वाले सच्चे गुरु के पास में श्रद्धा पूर्व जाए समित पानी भूतवा समित पानी अर्थात मोटी भाषा है कि हाथ में समिधा लेके जाए इसका तात्पर्य दा है कम से कम और कोई कोई वस्तु लेके जाए खाली हाथ में जाए और अपने आप को गुरु के समर्पित कर दिए इसलिए ये परंपरा ऋषियों की थी इसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने माना और ध्यान देंगे आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गुरु को देखो किस को माना की बातें को देखो जिस किसी भी साधु के पास जाते थे शुद्धा उसको अपना गुरु मान लेते थे और उससे उपदेश सुनते थे उससे बहुत सी बातें सीखते थे जब उसकी बातें को सिद्धांत के विरुद्ध जाती थी तो उनको छोड़ देते थे फिर आगे देखते थे ये गुरु जी और नहीं बता पाएंगे इसके पास इतनी चीजें थी ये मैंने देखी उसको छोड़ दे ऐसे चलते जाते हैं छोड़ते जाते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं पता नहीं कितने को गुरु बनाया होगा उन्होंने हाँ ये तो है ही है तो आगे चलते चलते चलते चलते स्वामी वृदानंदी महाराज जिस समय उनको मिले हैं उस समय आप देख सकते हैं कि उनकी कितनी क्षमता है के दिमाग में बात बढ़ के ये गुरु पूरे गुरु ठीक मार्गदर्शकें इनमें कोई कमी नहीं है ऐसा उन्होंने बेचारा होगा तो जब आप ये सुनेंगे कि जब स्वामी जी के पास से पढ़ के चलते हैं और ये कथा हमें सुनते हैं कि लौंग भेंट में देते हैं तो कहा कि नहीं चाहिए मुझे आपका जीवन चाहिए ये और स्वामी दान जी कहा बताते हैं कि बता समर्पित अव चे केगे उपरणा हैचरी वेद को वेद मार्ग को संसार भू चुका बक्षा प्रचार प्रसारो स्वीकार और स्वीकार करने के पश्चात जैसा वेदों का प्रचार प्रसार किया धरती पर उनको स्थापित किया ऐसा इस काल में महाभारत काल के पीछे कोई व्यक्ति दिखाई दे कोई माने नहीं माने या जाने नहीं जाने में श्री दानी जी ने वेदों के विषय में जो भ्रांत किया थी विदेशियों की और देश वाले की उखाड़ के ये किसी पौराणिक के बस की बात नहीं ये महात्मा बुद्ध के बात बस की बात नहीं है महात्मा गांधी के बस की बात नहीं ऐसे करते चले जाओ किसी के बस की बात नहीं कि वेदों को ठीक रूप में ऐसे उपस्थित कर रहे, रहे और सारे पत्र प्रकार के लोगों और किसी से संधि ने कर झूठ से तो ये मैं पूर्व शिष्य का सही संबंध हुआ तो ऐसे शिष्य तैयार और एक शिष्य में सारी भूमि के लोगों का दिमाग करो आप जो है कोई तैयार करने के लिए बोलो आप खड़ा करो है? है कोई दी में और माताओं में जो कोई नहीं होना ठीक है पर आप ऐसे मत करना धन्य कैसे इससे पूर्ववर्ष की बात है ना और इससे पूर्ववर्ष की बात थी थी थी थी मैंने ही कहा, ीघटना कौन है जो जीवन समर्पित चर्चा नहीं, कि पूरा जीवन समर्पित कियन् दया नहीं आती ये थे थे थे थे। तो दो व्यक्ति औरी समर्पित बता ीकता व्यक्ति नमस्ते दूसरा व्यक्ति मिला ही नहीं भाग भा <laughs> <laughs> मिला तक नहीं जाया अस्माकम् हा खडे को तानी बो ईश्वर निभा सकता है दूसरा भी निभा सकता है बहुत परीक्षण हो इसके और मैं ये सोचता हूं जानता हूं अच्छे प्रकार से मुझे याद है कोई संदेह नहीं है योग दर्शन उपनीषों के अनुसार ऋषियों की पद्धति से ब्रह्म विद्या को जानने वाला भूमि ऊपर कोई बरला वृत्ति देने इतना कठिन हो चुका वर्तमान का हूं शब्दों को कोई बताता हो व्याख्यान कोई देता हो दर्शन को कोई पढ़ाता हो बड़े बड़े आश्रम बनाए हैं ये तो सब चलता है वसुत विवेक वैराग्य को प्राप्त समाधि को लगा ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूं दुर्लभ हो गया और इसी बात की पूर्ति के लिए हमने ये आजीवन विकास में आयोजन किया कि इससे हम आशा रखते हैं इससे हम कुछ प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं कि ब्रह्म विद्या के जानने वाले यहां उत्पन्न अब विषय बहुत कठिन है सूक्ष्म है दरता में व्यक्ति घबराता है तो इस समय इस विद्या को सुरक्षित रखना इस विद्या का प्रचार करना इसकी परंपरा को आगे चलाना ये सबसे बड़ा कार्य ये जानना चाहिए इस विद्या को रूस जैसे चीन जैसे अमरीका जैसे देश नहीं जानते नहीं ला सकते आज ये भारत देश के पास में ये विद्या है जहां तक मेरा ज्ञान कम करता है विदेश में ऐसे विद्वान हो या होने की अधिक संभावना हो जो ब्रह्म को जानने वाले हों कम करते हैं वहां ऐसी परम्पराएं प्राय, प्राय नहीं परम्परा तो इस विद्या को जानने के लिए सीखने के लिए गुरु कोशिशें जो है, वो बहुत उच्च को टी में पहले दोनों का परीक्षण बहुत अच्छा होना चाहिए यदि परीक्षण में हो तो मध्य में एक दूसरा दूसरे से दूर हो जाएगा एक और बात है ब्रह्म देवता को जानना पहचानना यही थी कहीं बड़ी कठिन बात है आप देख सकते हैं कठिनाई को मत मतानों में आप जाएंगे तो अपने अपने गुरु को पराया सभी लोग यही मानते हैं कि मेरे गुरुजी जो हैं वो ब्रह्म को जानेंगे हमारे गुरु जी ब्रह्म नेता है ब्रह्म का हो चुका है अब जी जो है यह नहीं जान पाता कि ये प्रत्येक संप्रदाय का गुरु ब्रह्म नेता है वो निर्वाचन नहीं कर पाएगा जिनमें से कोई गलत भी है या क्या या तो वो यह कहेगा सब ठीक है या तो यह कहेगा और फिर आगे जाएंगे देखो आप सब को ठीक मानते हो ये तो दूसरे प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं और ये दूसरे प्रकार से वर्णन करते हैं फिर भी वो कहेगा कोई बात नहीं जिस रूप में भगवान को जो देखना चाहता है उस रूप में देख जाता है वही कहेगा अब यही बात उसने सुन जाए अभी वो रूप में भगवान को देखता है वही और ये प्रकृति जो है जिसको नेचर बोलते यही भगवान है हाँ जिसको मानते हैं ये भी भगवान है आप ऐसे सुनते चले जाएंगे फिर कहिए कोई अवतार के रूप को मानता हे अवतार के रूप में भी आ सकता है वह सर्वशक्तिमान है वो भी ठीक है अब ये वर्म तो यहां चला गए तो व्यक्ति कई बार ये सोचता है ब्रह्म को जानने का मतलब है कि कुछ अनुभूति ही होती है अनुभव होता है धर्म के जानने का कहता है वो अनुभूति जी एक होती है उसका नाम नहीं जानना फिर का साक्षात्कार होना वस्तु तक कोई होता हुआता नहीं है अनुभूति का नाम फिर हम का साक्षात्कार है तो इसलिए गुरु का निर्वाचन करना जानना और फिर उससे वो विद्या सीखना बहुत कठिन है उपनी बहुत सी बातें कही उनमें कुछ संकेत दिए कि वो शिष्य जो है वह वेद का पढ़ने वाला हो क्या कहा था और वो क्रिया मंत्र है यानी है कर्मठ परिश्रमी हो और ब्रह्म निष्ठ ब्रह्म द्रम्र पूरी आस्था रखने वाला और एक भावना है स्वयं जूहे पाठ है स्वयं अपने ही परिश्रम से अपनी लक्ष्य को पूरा करने वाला अथवा ये कहो अपनी ओर से दूसरे को मुझे देता है जो उसके पास में है और दूसरे से लेता है एक बात और कही शरोवरकम चरित जीर्णम उच्च कोटि के आदर्श रूप में अहिंसा आदि सत्य आदि का जिससे उच्च स्तर पर पालन किया अथवा कर रहा है एक ही महान गुरु को बनाता है वो गुरु के पास पास भटकता नहीं करता एक अच्छे गुरु को मान गुरु को बना के उसी से विद्या सीखता तो ये ऐसे संकेत दिए उन्होंने एक बात आपके मन में उठेगी कि हम कि विद्या सीखेंगे तो हम तो वेद को नहीं पढ़ते ऐसा आ है आप ये बताओ ये लोग प्रश्न पढ़ते हुए वेद है या नहीं नहीं? तो ये घबराने की बात नहीं है आप देव का नाम लेते ही ऐसा मन सोचना कि संस्कृत के मंत्रों का उसको आता हो ही वो मुकुल विद्या को सीखेगा ऐसी बात नहीं है यहां तो यह है कि ये जो दक्षिण है ये वेदों की ही व्याख्या है जिन आप पढ़ते हैं फिर कहा कि वेद को पढ़ता हो वेद को जानता हो वेदानुशासध्यय करता हो तो क्रियावंत तो क्रियावंत का अर्थक परिश्रमी और इसके आगे ले चलो तो इसका ये परिणाम होगा कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है कर्म करता है वह निष्काम कर्म के रूप में वो करने वाला होना चाहिए क्रिया को करने से काम नहीं चलता सकाम क्रियाएं भी होती हैं और निष्काम क्रियाएं होती हैं लोक में यश के लिए कीर्ति के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करता है और लौकिक व्यक्ति के लिए ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं मानी जाती परंतु जब वो योग के विषय में जानना चाहता है उस समय जो कुछ क्रिया करता है वह सकाम कर्म क्रिया नहीं कर सकता विद्या पढ़ाता है लाखों रूपये का दान देता है शरीर से सेवा करता है तो उस व्यक्ति की क्रिया निष्कर्ष ऐसा क्रिया बनता है ऐसे चाहिए जो क्रिया वाले करने वाले करने अब कर लो आप आप कुछ भी सेवा केगे दान देगे सा भावना उपलती किं की हि इच्छा रता घटना मम सुना एकी आसीत् सुनाया कि व्यक्ति इस रार तो उन्होंने कहा कि बोलो मेरा दान दे गुप्त दान तो उसने कहा 21 रुपये अथवा 11 रूपये गुप्त दान बोल दिया अब वो दान देने वाला बैठा था मिनिस्टर के साथ वो कहने लगे आपको पता ये कितने 21 रुपये किसके ये मेरे अरे आपकी भावना जी है या नहीं बोलो आखड़ा करो सुनना चाहते हो या नहीं हमारा ये है सुनाई दे रहे कहीं निकाले डर दिया कि लौकिक व्यक्ति के लिए कोई बुरा काम नहीं है न्याय के साथ वो काम करता है यश क्या है लौकिक फल मिलेगा और ईश्वर भी मिलेगा उसकिक व्यक्ति है किसको आज कहानाते हैं जो हम सुनाते हैं वो कह सर तो दान सुनाना नहीं हम मतलब ये इसलिए सुनाते हैं आप लौकिक व्यक्ति अब <laughs> जैसे हो वैसे ही तो मैं बताऊंगा अब हैं और प्रकार के बताओ और प्रकार के देखो ये मैं बड़ी चीज आपको जिन्हें बताई जा सकती जैसे है वैसे है अच्छा जो दान देगा कहेगा मेरा कहे सुना है जैसा भी <laughs> बोलो जो भी जो ये कहेगा मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनूंगा मुका मन करेंगे अच्छा ये क्षेत्र जो है आपका अभी साधारण क्षेत्र है आपको यश चाहिए कीर्ति चाहिए धन चाहिए भोग चाहिए ये सब बातें चाहिए आपको तब तुम उत्साह होना आएगा एक का काम सुनाया दूसरे ने दे डाला उसने सुनाया तीसरे ने दे डाला अब वो देखते चले जाते थोड़ी सी देर अंदाजा हो जाता है अब प्रचार होता है प्रचार होता है वेब का प्रचार होता है गुरुकुल चलते हैं अब इसी के आधार को रखे देखिए ये ना बोले तो ये दोनों का उत्साह भी बढ़ता है दूसरों का और जिसको इच्छा होती है खुशी भी हो जाती है दोनों तो हम अब कचेरी बात नहीं कहते आपके पकड़ने में कोई आंस आया होगा छोड़ते किसी क्यों नहीं आपका समय होता है और आप ध्यान करें यहां पर क्योंकि ध्यान करें परिवारों में भी करें समाज में भी करें निष्काम कर्म करने का एक तो परिश्रमी बनना और परिश्रमी निष्काम करण करने, करने वाला बनना परिश्रमी खूब परिश्रम करो और वो निष्कामकर्म के रूप में करो तो ग्रह विद्या सीखने में आप सफल हो जाएंगे करोगे यदि सके तु धरी विशेषणी साधारण बने अपि या